66 अध्याय राजा ययाति पुत्र यदु के वंश का वर्णन आइए शुरू करें श्री सूत जी बोले हे ऋषियों अब मैं ययाति के उत्तम तेज वाले ज्येष्ठ पुत्र यदु के वंश का क्रम के अनुसार संक्षेप में वर्णन करूंगा मुझ कहने वाले से आप लोग सुनें यदु के देव पुत्र तुल्य पांच पुत्र हुए उनमें सहस्रजित जेष्ठ पुत्र था और क्रोष्टू नील अजक तथा लघु अन्य पुत्र थे सहस्रजित का पुत्र उन्हीं के समान था वह सत्जित नामक राजा हुआ सत्जित के महाकीर्तिसाली तीन पुत्र कहे गए हैं वे हैहीया, हाया है, तथा राजा बेलु है नाम वाले थे। हैहीया जो पुत्र हुआ, वह धर्म नाम से प्रसिद्ध था। हे विप्रों, उसका धर्मनेत्र नामक पुत्र हुआ, ऐसा सुना गया है। धर्मनेत्र का पुत्र कीर्ति था, और उस कीर्ति का पुत्र संजय था, संजय का महिष्मान नामक धार्मिक पुत्र था। और महिष्मान का पुत्र भद्रश्रेणि था वह प्रतापशाली था भद्रश्रेणि का पुत्र दुर्दम नामक राजा था दुर्दम का बुद्धिमान पुत्र धनक नाम से प्रसिद्ध था धनक के कृतवीर क्रत कृतागनी कृतवर्मा क्रत तथा कृतौजा ये चार लोकमान्य पुत्र उत्पन्न हुए उन कृत वीर से कार्त वीरार्जुन सहस्रार्जुन उत्पन्न हुआ वह अपनी हजार भुजाओं के द्वारा सातों द्वीपों का श्रेष्ठ स्वामी हो गया नारायण स्वरूप वाले श्री परशुराम उस समय उसकी मृत्यु का कारण बने उसके सौ पुत्र थे उनमें से पांच पुत्र महारथी अस्त्रों के ज्ञाता बलशाली वीर धर्मात्मा तथा मनीषी थे वे सूर सुरसेन दृष्ट कृष्ण तथा जयदभज नाम वाले थे राजा जयदभज आवंतियों का स्वामी था जयदभज को तालजंग नामक महावली पुत्र हुआ उस तालजंग के सौ पुत्र हुए जो इस लोक में तालजंग नाम से प्रसिद्ध हुए उनमें ज्येष्ठ पुत्र वेतिहोत्र महापराक्रमी राजा हुआ ब्रश आद उसके जो अन्य पुत्र थे वे पुण्य कर्म वाले थे उनमें ब्रश की वंश को चलाने वाला हुआ उसका पुत्र मधु हुआ मधु के सौ पुत्र थे उस मधु का पुत्र ब्रशनी ही पंच प्रवर्तक हुआ ब्रशनी के सभी वंशज ब्रशनी तथा मधु के वंशज मादव कही गई यदु वंश से संबंधित यादव हैं है कहे जाते हैं उन महात्मा है ही ये के तथा ये पांच वंश हैं वृति होत्र हर्यात भोज अवंति तथा शूरसेन ये तालजंगवी कहे गए सूर शूरसेन ब्रक्त कृष्ण तथा पांचवा जयअधर ये उत्तम है ही कहे गए हैं शूरसेन के वंशज सूर तथा शूरवीर नाम वाले थे हे अनाघ ऋषियों उन महात्माओं के देश भी शूरसेन इस नाम वाले कही गई हैं। बीती होत्र का पुत्र अनर्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ, कृष्ण का दुर्जय नामक पुत्र हुआ, वह सत्रुओं का दमन करने वाला था। अब राजर्षि क्रोष्टु के उत्तम पौरुष वाले वंश का वर्णन कीजिए। जिसके कुल में भ्रष्टी वंश चलाने वाले विष्णु, कृष्ण उत्पन्न हुए, क्रोष्टु का एक ही व्रजीनिवान नामक महायशोसी पुत्र हुआ, उसका पुत्र स्वाती हुआ और उस स्वाती का पुत्र कुशंकु हुआ, उसके बाद संतान की इच्छा रखते हुए उन महावली कुशंकु ने अनेक प्रकार के पर्याप्त दक्षण वाले महायज्ञों के द्वारा संयजन किया, इसके बाद इसके परिणाम स्वरूप उसका चित्ररथनामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सुख चित्ररथ का पुत्रम पराक्रमशाली ससबिंदु था उसने विपुल दक्षिणा देकर यज्ञ करके उत्तम तथा पवित्र व्रत आदि किया इस प्रकार वह महाज्ञानी महापराक्रमी तथा बहुत प्रजाओं वाला चक्रवर्ती राजा हो गया ससबिंदु के हजार पुत्र उत्पन्न हुए जो लोग उनके पुत्रों में अनंत को सबसे उत्तम कहते हैं आनंतक से यज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, यज्ञ का पुत्र धरती हुआ, उस धरती का पुत्र उस उस उसना हुआ, उस परम धार्मिक ने इस पृथ्वी को प्राप्त करके 180 मेंद यज्ञ किया, उस धरती का पुत्र उसना हुआ, उस परम धार्मिक ने इस पृथ्वी को प्राप्त करके 180 मेंद यज्ञ किया कोषणा का पुत्र सतेशु नामक राजा कहा गया है उसका पुत्र मरुत था वह बंश को बढ़ाने वाला राजसी हुआ पराक्रमी कंबलवरही उस मरुत का पुत्र बताया गया है कंबलवरही का पुत्र रुक्म कवच हुआ वह विद्वान था रुक कवच ने युद्ध में कवच तथा धनुषधारण करने वाले दीरों को अपने तीक्ष्ण बाणों से मारकर उत्तम श्री प्राप्त कर ली थी। उस धर्मात्मा ने 800 यज्ञ में यज्ञ कराने वाले रत्तियों को पृथ्वी का दान किया था। रुक्म कवच के शत्रु वीरों का संघार करने वाला पराब्रत उत्पन्न हुआ। उस पराब्रत से पांच महाशक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हुए। रुक्मेशु, प्रथुरुक्म, जामघा, परिघा और हरि पिताने इतने पुत्र उत्पन्न हुए और पिता ने परिग तथा हरि को विदेह देशों में स्थापित किया रुकमेशु राजा हुआ और प्रथुरुक्म उसके आश्रम में रहने लगा उन सबके द्वारा राज्य से हटा दिया गया राजा जामर्ग आश्रम में निवास करने लगा ब्राह्मणों ने शांत होकर वन में निवास करने वाले उस जामर्ग को ज्ञान प्रदान क रथ धारण करने वाला वह वा अपना धनुष लेकर दूसरे देश में चला गया अन्य लोगों द्वारा एकत्र रक्षवान पर्वत पर जाकर वह अपनी भार्या के साथ नर्मदा नदी के तट पर अकेला निवास करने लगा जामक की पत्नी सब्याशील संपन्न तथा प्रतिव्रता थी उस सौभाग्यशालीनी तथा प्रतिबद्धता से कठोर तपस्या के विदर्भ नामक पुत्र को जन्म दिया राजकुमारी के गर्भ से राजा विदर्भ के कृत कैसिक नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए वे विद्वान और तीसरा पुत्र रोमपादवी था उसका पुत्र बब्रू कहा गया है उस बब्रू का पुत्र सुद्रति था वह विद्वान तथा परम था उस विदर्भ से जो कौशिक नामक पुत्र था उसी से चैघ वंश कहा गया है विदर्व का जो पुत्र कृत था उसका पुत्र कुंती हुआ कुंती से व्रत उत्पन्न हुआ और उस व्रत से प्रतापी रणधृष्ट उत्पन्न हुआ रणधृष्ट का पुत्र निधृति वह शत्रु वीरों का संहार करने वाला था निधृति का दसाह नामक पुत्र था जो बड़े-बड़े शत्रुओं का वध करने वाला था दशाह का पुत्र व्याक्त था और उसका पुत्र जीमुत था जीमुद का पुत्र विकृत्ति था और उस विकृत्ति का पुत्र भीमरथ था उसके बाद भीमरथ के नवरथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ वह नरवदा दान तथा धर्म में लगा रहता था सत्य तथा सदाचार के व्रत परायण था उसका पुत्र धृणरथ और उस धृणरथ का पुत्र शकुनी उस शकुनी से करम देवरात से देवराती उत्पन्न हुआ वह महायशस्ति राजा था उससे देव पुत्र तुल्य देवचत्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ देवचत्र को मधु नामक पुत्र हुआ जो ऐश्वर्यशाली महायशस्ति तथा मधुवंश की वृद्धि करने वाला राजा हुआ मधु से कुरुवंश नामक पुत्र हुआ कुरुवंश ने अनु हुआ और उस अनु से पुरुषरेश्त पुरतुआन उत पुरुतमन से बेदरवी भद्रवती के गर्भ से अंशु ने जन्म लिया अंशु ने ऐच्छिक से विवाह किया उस अंशु से सत्य उत्पन्न हुआ सत्य से राजा सत्य उत्पन्न हुआ वह समस्त गुणों से संपन्न तथा कुल की वृद्धि करने वाला था हे ऋषियों मैंने आप लोगों से जामग की सृष्टि का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया जो जामग की सृष्टि को पढ़ता अथवा सुनता है वह दीर्घ काल तक जीवित रहता है राज्य तथा सुख प्राप्त करता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है ओम नमः शिवाय